गीता तत्व चिंतन तथा योग मुआपशी वेग वैराग्य से वैराग मोहनाश इसी प्रकार जो साधक राजनैतिक पद के आकर्षण में फंसा हुआ है उसे उस पद में निहित दोषों के को देखना चाहिए कैसे जोड़ तोड़ करनी पड़ती है रुठे हुए लोगों को मनाना पड़ता है फुसलाना पड़ता है सत्ता पर बने रहने के लिए ऐसे लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं जो चरित्रहीन और दुष्कर्मी हैं। इस प्रकार दोष दर्शन करते रहने से बुद्धि मोह के दलदल को पार करने की क्षमता प्राप्त करेगी ऐसा दोष दर्शन विवेक है और उसके फल स्वरूप उपकाई आना वैराग्य है इस विवेक वैराग्य को दृढ़ करना पड़ता है इसके लिए बीच बीच में निर्जन में जाकर ईश्वर को पुकारने की सलाह श्री रामकृष्ण देते हैं वे और भी कहते हैं कि मन दूध है और संसार जल आज मन संसार में उसी प्रकार मिल गया है जैसे दूध जल में मिल जाता है पर यदि दूध की दही जमाकर उसे मत मक्खन निकाल ले तो अब मक्खन जल में नहीं मिलता अपितु उस पर तैरता है इसी प्रकार हमें अपने मन रूपी दूध का मक्खन बना लेना चाहिए विवेक वैराग्य पूर्वक किया गया कर्मयोग हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा और शोतब्य के आकर्षण हमें फीके और लगेंगे। हमारा उनसे उबने लगेगा पहले पहल कर्मयोग का अभ्यास हमें कड़वा लगता है और श्रोतव्य और शुद्ध मीठे लगते हैं हमारा अवस्था उस पित्त रोगी के समान होती है जिसे मिश्री कड़वी लगती है परंतु पित्त के समन का उपाय भी मिश्री का चूसना ही है और जब चूसते चूसते मिश्री मीठी लगने लगे तब समझना चाहिए कि रोग दूर हो रहा है इसी प्रकार कर्म योग प्रारंभ में भले ही कड़वा लगे पर उसका सतत अभ्यास जब हमारे मोह रोग को छीण करने लगेगा तब कर्म योग में मिठास का अनुभव होगा और श्रोतव्य श्रुत हमें कड़वे लगेंगे यही मोहकली को पार करने तथा निर्वेद को प्राप्त होने की अवस्था है अभी तक हमारी बुद्धि सत्ता के बहुविध आकर्षणों के कारण विक्षिप्त बना हुआ है अत्यधिक चंचल है ऐसा लगता है कि जहाँ जाऊँ या वहाँ कि यहाँ जाऊँ या वहाँ इसे पकड़ पकड़ूँ या उसे पर अब कर्म योग का अनुष्ठान उसे शुद्ध कर देता है मन के मल को धो देता है जिसके फलस्वरूप चित्त वृत्तियों की चंचलता नष्ट होती है और बुद्धि निश्चल हो जाती है विवेक और वैराग्य के अभ्यास से हमारा मोह दूर होता है अब कोई भी तर्क हमें फल प्राप्ति के लिए उद्वेलित नहीं कर पाता निश्चलता की व्याख्या ही योग की जाती है तर्के प्रति हन्य मानापी विचलन रहताह निश्चलाह कोई कितना भी तर्क वितर्क करे तरह तरह के प्रमाण दे पर हमारी निष्ठा नहीं डिग यही बुद्धि की निश्चल अवस्था है अचल बुद्धि भोथरी होती है पर निश्चल बुद्धि में पैनापन होता है निश्चल बुद्धि में अपने ही ऊपर एकाग्र होने की क्षमता पैदा होती है इसी का समाधि वृत्ति में बुद्धि का अचल होना कहा है